परिश्रेष्ठ श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक एक जनवरी अठारह सौ इक्यासी ईश्वर दर्शन का उपाय इधर कीर्तन का आयोजन हो रहा है अनेक भक्त जुट रहे हैं पंचवटी से कीर्तन का दल दक्षिण की ओर आ रहा है हृदय सहनाई बजा रहा है गोपीदास मृदंग तथा अन्य दो व्यक्ति करताल बजा रहे हैं श्री राम कृष्ण गाना गाने लगे संगीत भावार्थ रे मन यदि सुख से रहना चाहता है तो हरि का नाम ले हरि नाम के गुण से सुख से रहेगा वैकुंठ में जाएगा सदा मोक्ष फल प्राप्त करेगा जिस नाम का जप शिवजी पंच मुखों से करते हैं और आज तुझे वही हरि नाम दूंगा श्री राम कृष्ण सिंह बल से नृत्य कर रहे हैं अब समाधि मग्न हो गए समाधि भंग होने के बाद कमरे में बैठे हैं केशव आदि के साथ वार्तालाप कर रहे हैं श्री रामकृष्ण सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है जैसे तुम में से कोई गाड़ी पर कोई नौका पर कोई जहाज पर सवार होकर और कोई पैदल आया है जिसके जिसमें सुविधा और जिसकी जैसी प्रकृति है वह उसी के अनुसार आया है उद्देश्य एक ही है कोई पहले आया कोई बाद में उपाधि जितनी दूर रहेगी उतना ही वे निकट अनुभूत होंगे ऊंचे ढेर पर वर्षा का जल नहीं इकट्ठा होता नीचे जमीन में होता है इसी प्रकार जहां अहंकार है वहां पर उनका दया रूपी जल नहीं जमता उनके पास दीन भाव ही अच्छा है बहुत सावधान रहना चाहिए यहां तक कि वस्त्र से भी अहंकार होता है तिल्ली के रोगी को देखा खाली किनार वाली धोती पहनी है और साथ ही निधु बाबू की गजल गा रहा है किसी ने बूट पहना नहीं कि मुंह से अंग्रेजी बोली निकलने लगी यदि कोई छोटा आधार हो तो गेरुआ वस्त्र पहनने से अहंकार होता है उसके प्रति सम्मान प्रदर्शन करने में जरा सी त्रुटि होने पर उसे क्रोध अभिमान होता है व्याकुल हुए बिना उनका दर्शन नहीं किया जा सकता यह व्याकुलता भोग का अंत हुए बिना नहीं होती जो लोग कामनी कांचन के बीच में हैं जिनके भोग का अंत नहीं हुआ उनमें व्याकुलता नहीं आती उस देश कामारुकुर में जब मैं था हृदय का चार पाँच वर्ष का लड़का सारा दिन मेरे पास रहता था मेरे सामने इधर उधर खेला करता था एक तरह से भूला रहता था पर जो ही संध्या होती वह कहने लगता माँ के पास जाऊँगा मैं कितना कहता कबूतर दूँगा आदि आदि अनेक तरह से समझाता पर वह भूलता न था रो रो कर कहता था माँ के पास जाऊँगा खेल खिलौना कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता था मैं उसकी दशा देखकर रोता था यही है बालक की तरह ईश्वर के लिए रोना यही है व्याकुलता फिर खेल खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता यह व्याकुलता तथा उनके लिए रोना भोग के क्षय होने पर होता है सब लोग विस्मित होकर इन बातों को सुन रहे हैं सायंकाल हो गया है बत्ती वाला बत्ती जलाकर चला गया केशव आदि ब्राह्म भक्तगण जलपान करके जाएंगे जलपान का आयोजन हो रहा है केशव हंसते हुए आज भी क्या लाई मुरमुरा है श्री रामकृष्ण हंसते हुए हृदय जानता है पत्तल बिछाए गए पहले लाई मुरमुरा उसके बाद पूड़ी और उसके बाद तरकारी सभी हंसते हैं सब समाप्त होते होते रात के दस बज गए श्री कृष्ण पंचवटी के नीचे ब्राह्म भक्तों के साथ फिर बातचीत कर रहे हैं श्री कृष्ण हंसते हुए केशव के प्रति ईश्वर को प्राप्त करने के बाद गृहस्थी में भली भांति रहा जा सकता है बूढ़ी ढाई को पहले छू लो और फिर खेल करो ईश्वर प्राप्ति के बाद भक्त निर्लिप्त हो जाता है जैसे कीचड़ की मछली कीचड़ के बीच में रहकर भी उसके बदन पर कीच नहीं लगता लगभग ग्यारह बजे रात का समय हुआ सभी जाने की तैयारी में हैं। प्रताप ने कहा आज रात को यहीं पर रह जाना ठीक होगा श्री रामकृष्ण केशव से कह रहे हैं आज यहीं रहो ना केशव हंसते हुए काम काज है जाना होगा श्री रामकृष्ण क्यों जी तुम्हें क्या मछली की टोकरी की गंध न होने से नींद न आएगी एक मछली वाली रात को एक बागवान के घर अतिथि बनी थी उसे फूल वाले कमरे में सुलाया गया पर उसे नींद ना आई वह करवटें बदल रही थी उसे देख भगवान की स्त्री ने आकर कहा क्योंरी सो क्यों नहीं रही हो मछली वाली बोली क्या जानूँ बहन शायद फूलों की गंध से नींद नहीं आ रही है क्या तुम जरा मछली की टोकरी मंगा सकती हो तब मछली वाली मछली की टोकरी पर जल छिड़क कर उसकी गंध सूंघती सो गई सभी हंसे विदा के समय केशव ने श्री रामकृष्ण के चरणों में अपने द्वारा चढ़ाए हुए पुष्पों में से एक गुच्छा लिया और भूमि पर माथा लगाकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके भक्तों के साथ कहने लगे विधान की जय हो केशव ब्रह्म भक्त जयगोपाल सेन की गाड़ी में बैठे वे कलकत्ता जाएंगे